योग योगतत्सद महामुद्रा महाबंधो महावेदस् खेचरीडिया मूलबंध तथा चीर्घ प्रणवसान सिद्धांत परम वज्रोलिचा चोली चा माता महामुद्रा महाबंध महावेद और खेचरी मुद्रा जालंधर बंध उड्डियान बंध मूल मूलबंध दीर्घ प्रणवसंधान परम सिद्धांत का सुन्ना तथा तो बद्रोली अम्रोलि एवं सहजोली ये तीन मुद्राएँ हैंषा लक्षण ब्रह्मण प्रत्येक तृणतत्व लघ्वाहारो ये स्वेको मुख्योतितर अहिंसा नि में स्वेका मुख्या वै चतुरान सिद्धम तथा सिंह चतुष्टयम् हे ब्रह्मण अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणों को सुने यमों के एकमात्र सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है तथा नियमों के अंतर्गत अहिंसा प्रधान है सिद्ध पद्म सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन है प्रथमाभ्यास काले तो विघ्नाशतुरा आलस्यम कंथनम धूर्त गोषी मंत्रादि साधनम हे चतुरानंद सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं जैसे आलस्य अपनी बढाई धूर्तपने की बातें करना तथा का साधन धातु स्त्री स्त्रीलौल्यदीनी मृगतृष्णाम माया वै ज्ञावा सुधीर त्यजे सर्वान् विघ्ना पुण्य प्रभावत श्रेष्ठ बुद्धिमान साधक को धातु अर्थात रुपया आदि धन स्त्रीलौल्यता अर्थात चंचलता आदि को नृग तृष्णा रूप समझकर तथा विघ्न रूप जान त्याग देना चाहिए प्राणायाम ततः कु पदमासन गतः स्वयं सुशोभनम मठम कुम्द्वार तो निर्भणम तदनंतर उच्च्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी पर्ण छोटे द्वार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली विनिर्मित करें सृष्टो लिप्तम गोमये मये न सुधिया वा प्रयत्नत मत्कुरय मतकलय लूतय च प्रयत्नतः तत्पश्चात उस कुटी को गाय के गोबर से लिप कर शोभनी बनाए तथा ठीक तरह से स्वच्छ करें और प्रयत्नपूर्वक खटमल मच्छर मकड़ी आदि जीवों से रहित करें दिने दिने च संस्मृष्ट सम्मार्जनयावशेषतः वाषित चगंधे न धूपितम गुंगुलाद भीम प्रतिदिन उस कुटिया को झाड़ बुहार करके स्वच्छ करता रहे एवं शांति उसे धूप गूगल आदि की ध्वनि देकर सुवासित भी करता रहे न्युत्थिति नातिचम चैलाचिनकुशोत्तर त्रोपेश मेधावी पदमासन जो न तो बहुत अधिक ऊचा तथा न ही नीचा हो ऐसे वस्त्र मृगचर्म या कुश के आसन पर बैठकर पद्मासन लगाना चाहिए ऋझुकाय प्राजलिश्च प्रणमे दिष्टदेवता दक्षिणहस्तुष्ठे ना पिंगलां निरुद्ध पुरी द्वार निरुद्ध पुरी द्वायु मिंडयाम दू शनय शनय यथाशक्त्य विरोधे न तथा कुर्याच कुंभकम शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़ते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करें तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर शनै शनै वायु को भीतर की ओर खींचे तथा उसे यथा शक्ति कर कुंभक करे पुनः त्यजेद पिंगलया शनैरेवा नीगत पुनः पिंगलया पूर्य पूर्य दुदन धारियवा यथाशक्ति चयेदी जयाशन जया त्यजेतया पूर्य धार्ये तत्पश्चात पिंगला द्वारा उस वायु को सामान्य गति से बाहर निकाल देना चाहिए इसके बाद पिंगला से वायु को पेट में पुनः भरकर शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करें इस प्रकार जिस तरह के नथुने से वायु बाहर निकाले उसी तरफ से पुनः भरकर दूसरे नथुने से बाहर निकालता रहे जानो प्रदक्षिणी कृत्या न द्रुतम न विलंबितम अंग स्फोटनमीये न तो अत्यंत द्रुत गति से और न ही अत्यंत धीमी गति से वरन सहज सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाए इतने समय को एक मात्रा कहा जाता है इड्या वायु आरोप्य शन षोमात्रिया कुंभेत्पूरी पश्चात चतुष्ठातमात्रया पिंगला नाद्या पुनः पुनः पिंगलया पूर्व पुरिया पूर्व वस्तु सारहिता सर्वप्रथम इड़ा में 16 मात्रा तक वायु को खींचे तत्पश्चात 64 मात्रा तक कुंभक करें और तब इसके बाद 32 मात्रा तक पिंगला नाड़ी से रेचक करें इसके बाद दूसरी बार पिंगला से वायु खींचकर पहले के भाति ही सारी क्रिया संपन्न करें प्रातः मध्यम दिने साय अर्धरात्रे च कुंभकान्न शनैराशीति पर्यंत प्रातः मध्यान्ह सायंकाल एवं अर्धरात्रि के समय चार बार धीरे धीरे क्रमशः अस्सी कुंभक तक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए एवं मासत्र नाड़ी शुद्धि तथा भवे जदा नाड़ी शुद्धि सात तदा चिन्ह्य इस तरह से तीन मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है ऐसी शुद्धि होने से उस श्रेष्ठ साधक के चिन्ह भी योगी की देह में दृष्टिगोचर होने लगते हैं जायते योगी रो देता शेषतः शरीर लघुता दीप्तिर्जाठाग्नि विवर्धन कृसरी तथा जाए निश्चित योग विघ्न करा हम बचेद्योग विम वे चिन्ह ऐसे हैं कि शरीर में हल्कापन मालूम पड़ता है जठराग्नि तीव्र हो जाती है शरीर भी निश्चित रूप से कृश हो जाता है ऐसे समय में योग में बाधा पहुँचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए लवणम सर्षपम चामलोष्णम रुक्षम चकम साख जामठादि वन्ये स्त्रीपथ सेवनम प्रातः स्नानपवासादि काय क्ले वर्जयेत अभ्यास काले प्रथम सत्तम क्षीराज्य भोजनम नमक तेल खटाई गर्म रूखा तीक्ष्ण भोजन हरे साग हिंग आदि मसाले आग से तपाना स्त्री प्रसंग अधिक चलना प्रातःकाल का स्नान उपवास तथा अपने शरीर को पीड़ा पहुँचाने वाले अन्य कार्यों को प्रायः त्याग ही देना चाहिए अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है गोधूम गोधुमं उदम साल्यन्दम योगवृद्धिकरम विदोह तथा परम यथेष्टम तो शक्त सयु धारणे मूंग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि कदान प्रदान करने वाला बतलाया गया है इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है यथेष्ट धारणा सिद्धे केवल कुंभक केवल ही कुंभ के सिद्धे रेचपूर विवर्जितें यहष्ठ वायु धारण कर सकने के उपरांत केवल कुंभक सिद्धि हो जाता है और तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए न तुर्लभम किंचित त्रेशु लोके सुु विद्यते प्रस्वेदो जायते पूर्व मर्दनम तेन कार्य ऐसा कर लेने के बाद फिर उस श्रेष्ठ योगी के लिए तीनों लोकों में कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता अभ्यास के समय जो पसीना निकले उसे अपने शरीर में ही मल लेना चाहिए ततोपि धारणा द्वाजो क्रमे दैव शनै शनि कंपोभ देह से आसन इसके अनंतर वायु की धारणा शक्ति निरंतर शनय शनय बढ़ती रहने से आसन पर बैठे हुए साधक के शरीर में कंपन होने लगता है तथोधिकराभ्यासातुरी स्वयं जायते यथा चर्दुर भाव उत्प्लुतुत्य गि योगी तो तथा गछति भूतले तकतराभ्यास भूमि त्यागा जायते इससे आगे और अधिक अभ्यास होने पर मेढ़क की तरह चेष्टा होने लगती है जिस तरह से मेढ़क उछलकर फिर जमीन पर आ जाता है उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी की हो जाती है जब अभ्यास इससे भी अधिक बढ़ता है तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है पद्मासनस्थ एवासो भूमि मुत्सृज्य वर्तते अति मानुष तथा सामर्थ्य मुद्भवेत पदमासन पर बैठा हुआ योगी अत्यंत अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर ही उठा रहता है वह इस तरह से और भी अतिमानसी चेष्टाएं निरंतर करने लगता है